देवी भागवत नवम तुलसी के कथा प्रसंग में राजा वृसभद्ध्वज का चरित्र वर्णन नारद जी ने पूछा प्रभु साध्वी तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी कैसे बनी इसका जन्म कहाँ हुआ था और जन्म में वह कौन थी इस साध्वी देवी ने किसके कुल को पवित्र किया था तथा इसके माता पिता कौन थे इस तपस्या के प्रभाव से प्रकृति के अधिष्ठाता भगवान श्रीहरि इसे पति रूप से प्राप्त हुए क्योंकि वे परम प्रभु तो बिल्कुल निष्प्रिय हैं दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसी सुयोग्या देवी को वृक्ष क्यों होना पड़ा और यह परम तपस्विनी देवी कैसे असुर के चंगुल में फंस गई संपूर्ण संदेहों को दूर करने वाले प्रभु आप मेरे इस संशय को मिटाने की कृपा करें भगवान नारायण कहते हैं नारद दक्ष सावरणी नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा मनु हो चुके हैं भगवान विष्णु के अंश से प्रकट ये मनु परम पवित्र यशस्वी विशद कीर्ति से संपन्न तथा श्रीहरि के प्रति अटुट श्रद्धा रखने वाले थे इनके पुत्र का नाम था ब्रह्म सवर्णी उनका भी अंतकरण स्वच्छ था उनके मन में धार्मिक भावना थी और भगवान श्रीहरि पर भी श्रद्धा रखते थे ब्रह्म सावर्णी के पुत्र धर्म सावरणी नाम से प्रसिद्ध हुए जिनके इंद्रिया वश में रहती थी और मन श्रीहरि की उपासना में निरत रहता था धर्म सावर्णी से इंद्रिय निग्रही एवं परम भक्त रुद्र सावर्णी पुत्र रूप में प्रकट हुए इन रुद्र सावरणी के पुत्र का नाम देव सावरणी हुआ ये भी परम वैष्णव थे देव सावरणी के पुत्र का नाम इंद्र सावरणी था फिर भगवान विष्णु के अनन्य उपासक इन इंद्र सावरणी से ध्वज का जन्म हुआ। भगवान शंकर में इस ध्वज की असीम श्रद्धा थी स्वयं भगवान शंकर इसके यहाँ बहुत काल तक ठहरे थे इसके प्रति भगवान शंकर का स्नेह पुत्र से भी बढ़कर था राजा वृष्भ ध्वज की भगवान नारायण लक्ष्मी और सरस्वती इनमें किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी उसने संपूर्ण देवताओं का पूजन त्याग दिया था अभिमान में चूर होकर वह भाद्र में महालक्ष्मी की पूजा में मेंघ्न <coughs> उपस्थित किया करता था माघ की शुक्ल पंचमी के दिन समस्त देवता सरस्वती की विस्तृत रूप से पूजा करते थे परंतु वह नरेश उसमें सम्मिलित नहीं होता था यज्ञ और विष्णु पूजा की निंदा करना उसका मानव स्वभाव ही बन गया था वह केवल भगवान शिव में ही श्रद्धा रखता था ऐसे स्वभाव वाले राजा को देखकर सूर्य ने उसे श्राप दे दिया राजन, तेरी श्री नष्ट हो जाए भक्त पर शंकर देख आशुतोष भोलेनाथ भगवान शंकर हाथ में त्रिशूल उठाकर सूर्य पर टूट पड़े तब सूर्य अपने पिता कश्यप जी के साथ ब्रह्मा जी के शरण में गए शंकर त्रिशूल लिए ब्रह्म लोक को चल दिए ब्रह्मा को भी शंकर जी का भय था अतः उन्होंने सूर्य को आगे करके वैकुंठ की यात्रा की उस समय ब्रह्मा कश्यप और सूर्य तीनों भयभीत थे उन तीनों महानुभावों ने सर्वेश भगवान नारायण की शरण ग्रहण की तीनों ने मस्तक झुकाकर भगवान श्री हरि को प्रणाम किया बारंबार प्रार्थना की और उनके सामने अपने भय का संपूर्ण कारण कह का सुनाया तब भगवान नारायण ने कृपा पूर्वक उन कृपापूर्वको अभय प्रदान किया और कहा भयभीत देवताओं स्थिर हो जाओ मेरे रहते तुम्हें कोई भय पहुंचकर तुरंत उनकी रक्षा करता हूँ देवो मैं अखिल जगत का करता भरता हूँ मैं ही ब्रह्मा रूप से सदा संसार की सृष्टि करता हूँ और शंकर रूप से संघार मैं ही शिव हूँ तुम भी मेरे ही रूप हो और ये शंकर भी मुझसे भिन्न नहीं है मैं ही नाना रूप धारण करके सृष्टि और पालन की व्यवस्था किया करता हूँ देवताओं तुम्हारा कल्याण हो जाओ अब तुम्हें भय नहीं होगा मैं वचन देता हूँ आज से शंकर का भय तुम्हारे पास नहीं आ सकेगा वे सर्वे भगवान शंकर सत्पुरुषों के स्वामी हैं उन्हें भक्तात्मा और भक्तवत्सल कहा जाता है और वे सदा भक्तों के अधीन रहते हैं ब्रह्मण सुदर्शन चक्र और भगवान शंकर ये दोनों मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं ब्राह्मण ब्रह्मांड में इनसे अधिक दूसरा कोई तेजस्वी नहीं है ये शंकर चाहे तो लीलापूर्वक करोड़ों सूर्यों को प्रकट कर सकते हैं करोड़ों ब्रह्माओं के निर्माण की भी इनमें पूर्ण सामर्थ्य है इन त्रिशूलधारी भगवान शंकर के लिए कोई भी कार्य असाध्य नहीं है तथापि कुछ भी बाहरी ज्ञान न रखकर वे दिन रात मेरे ही ध्यान में लगे रहते हैं अपने पांचों मुखों से मेरे मंत्रों का जप करना और भक्तिपूर्वक मेरे गुण गाते रहना इनका स्वभाव सा बन गया है मैं भी रात दिन इनके कल्याण की चिंता में ही लगा रहता हूँ क्योंकि जो, जो जिस प्रकार मेरी उपासना करते हैं मैं भी उसी प्रकार उनकी सेवा में तत्पर रहता हूँ यह मेरा नियम है यथा च म प्रपद्या तथा हम